जिज्ञासा कुंडलनी किस मंत्र द्वारा और कितने दिनों में जागृत होती है समाधान जो मंत्र आपको परंपरा से प्राप्त हुआ है उसी का श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक जप करते रहने से कुंडलनी जागृत हो सकती है कितने दिनों में होगी इसका कोई नियम नहीं है साधना करते करते जब साधक का प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा तब कुंडलनी जागृत हो जाएगी साधक को समझना चाहिए कि पहले जन्म में किसी न किसी वासना के द्वारा प्रतिबंध रहा है तभी यह जन्म हुआ है इस जन्म में उसको पहचान कर नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए जिज्ञासा समाधि किसको कहते हैं समाधान चित्त के स्वरूप में या तत्व में एक ही भावना का नाम ही समाधि है समाधि कई प्रकार की होती है वेदांत की योग दर्शन की और बाध समाधि गीता में तो समाधि सुख और बौद्धिक ज्ञान को भी बंधन माना है सुख संगेन बघ्नाति ज्ञान संगेन चाणक जिज्ञासा मंत्र जब करते करते क्या समाधि लग सकती है समाधान मंत्र की बात तो छोड़िए कुछ भी करते करते समाधि लग सकती है समाधि का संबंध चित्त से होता है यदि चित्त बहिर्मुखता को छोड़कर एकाग्र हो गया और सुषुप्ति में नहीं गया तो वह अवस्था समाधि है जिज्ञासा आजकल कुछ महात्मा स्पर्श करके समाधि लगवा देते हैं क्या यह कोई शास्त्रीय विधि है समाधान इस प्रकार की परंपरा जरूर रही है पर इस समय क्या हो रहा है यह कहना कठिन है एक बार एक महात्मा मुझे मिले उन्होंने साधना के विषय में मुझसे कुछ पूछा तो मैंने उन्हें बताया तब उन्होंने कहा मेरे पास भी एक विद्या है जिससे समाधि लगाई जा सकती है आप उसे ले लीजिए उनके बहुत आग्रह करने पर मैंने स्वीकार कर लिया पर उनकी प्रक्रिया को एक दो दिन तक मैंने देखा तो अनुभव हुआ कि एक स्थान विशेष पर एक नाड़ी को हाथ से दबाते ही मुरछा जैसी अवस्था हो जाती थी आधे घंटे के अनंतर मेरी आंखें बड़ी मुश्किल से खुलती थी मैंने सोचा इससे क्या लाभ है निद्रा तो रोज ही आती है फिर मैंने अध्ययन किया कि इसका काम क्रोध के नियंत्रण से कोई संबंध ही नहीं है यह तो दुनिया को मूर्ख बनाने की विद्या है हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि जीवन में कभी भी धर्मध्वजित्व नहीं आना चाहिए छिपाने की या गलत दिखावे की वृत्ति नहीं आनी चाहिए लोग हमारे विषय में समझे कि कुछ खाता नहीं है पर हम चोरी से खा लेते हैं ऐसा जीवन तो बहुत ही निकृष्ट होता है जीवन में जहाँ दिखावा आया वहाँ बहुत जटिलता आ जाती है फिर जीवन इतना जटिल हो जाता है व्यक्ति को बाहर से हंसना पड़ता है और अंदर से रोना इसलिए इस स्पर्श मात्र से यदि कोई समाधि लगवाता है तो इन बातों पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए जिज्ञासा भगवान का ध्यान कैसे करें समाधान जैसे विषय का ध्यान करते हो वैसे ही भगवान का भी ध्यान करो जिज्ञासा मन में अनेक प्रकार के संस्कार रहते हुए ध्यान कैसे लग सकता है समाधान इसी प्रकार का प्रश्न सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से पूछा था उन्होंने कहा शास्त्र कहता है ध्यानम निर्विशयम मन पर मन आतंतिक निर्विषय कैसे हो सकता है जब इंद्रियां खुली हों तो दृश्य दिखेगा ही तब निर्विषय मन कैसे होगा यदि इंद्रियों को रोग भी लें तो जो पहले देखा था उसके संस्कार उदित होने से वह मन में दिखता है फिर मन निर्विषय कैसे हो ध्यान कैसे लगे इस प्रश्न से ब्रह्मा जी भी विचार में पड़ गए क्योंकि वे करता रजोगुणी इससे में ही उनका चित्त रहता है ध्यान की बात से वे घबरा गए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की तब भगवान का हंसावतार हुआ हंस रूप से भगवान ने उनको उपदेश दिया इसी प्रकार का प्रकरण श्रुति में भी आता है सर्वम खलविदम ब्रह्म तज जलानीति शांत उपासित यह संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच ब्रह्म है अन्य कोई वस्तु है ही नहीं इसमें हेतु दिया तजलान यह प्रपंच अग्नि जल आदि क्रम से ब्रह्म से उत्पन्न होता है ब्रह्म में स्थित है और उसी में लीन होता है जैसे मिट्टी से घड़ा सकोरा आदि उत्पन्न होते हैं मिट्टी में स्थित है और उसी में लीन होते हैं घड़ा आदि भिन्न भिन्न भिन प्रतीत होते हैं पर वे सब मिट्टी की ही हैं दृष्टि मिट्टी में केंद्रित करो तो वहाँ भेद कहाँ है स्वर्ण में दृष्टि केंद्रित करो तो आभूषण कहाँ है इसी प्रकार परमात्मा में दृष्टि केंद्रित हो तो जगत कहाँ है एक परमात्मा ही अनेक रूपों में दिख रहा है अब मन भी नारायण हो गया विषय भी नारायण हो गया जानने वाला भी नारायण हो गया ऐसी दृष्टि होने पर मन निर्विषय हो ही सकता है क्योंकि विषय रहा ही नहीं इसी को मांडुक्य में कहा है आत्म न न संकल्पते यदा एक तत्व में मन को केंद्रित कर दो तो संकल्प बंद हो जाएगा जो ध्यान की प्रक्रिया भगवान ने ब्रह्मा जी के समक्ष कही उसका सार यही है परंतु यदि इस प्रकार की दृष्टि बनाने का बल नहीं है तो पहले नीचे की सीढ़ी योग से चलना पड़ता है इस बात को साधना के समय हमेशा ध्यान में रखने चाहिए किसी को चाहे इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर प्राइमरी पास करनी ही पड़ेगी